शो टॉक, जीवन ही है प्रभु नंबर वन मेरे प्रिय आत्मा जीवन के गणित के बहुत अद्भुत सूत्र पहली अत्यंत रहस्य की बात तो यह है कि जो निकट है वो दिखाई नहीं पड़ता है जो और भी निकट है उसका पता भी नहीं चलता है और जो मैं स्वयं हूं उसका तो स्मरण भी नहीं आता है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है जो और दूर है और साफ दिखाई पड़ता है जो बहुत दूर है वो निमंत्रण भी देता है बुलाता भी है पुकारता भी है चांद बुला रहा है आदमी को तारे बुला रहे जगत की सीमाएं बुला रही एवरेस्ट की चोटियां बुलाती प्रशांत महासागर की गहराइयां बुलाती लेकिन आदमी के भीतर जो है वहां की कोई पुकार सुनाई नहीं पड़ती मैंने सुना है सागर की मछलियां एक दूसरे से पूछती हैं सागर कहा सागर में ही वे पैदा होती हैं सागर में ही जीती हैं और सागर में ही मिट जाती है लेकिन वे मछलियां पूछती हैं कि सागर कहाँ वे आपस में विवाद भी करती हैं कि सागर कहाँ मछलियों में ऐसी कथाएं भी हैं कि उनके किसी पुरखों ने कभी तो सागर को देखा था मछलियों में ऐसे महात्मा हो चुके हैं जिनकी स्मृतियां रह गई हैं जिन्होंने सागर का अनुभव किया था और बाकी मछलियां सागर में ही जीती हैं सागर में ही रहती हैं सागर में ही मरती हैं और उन पुरखों की याद करती हैं जिन्होंने सागर का दर्शन किया था मैंने सुना है सूरज की किरणें आपस में पूछती हैं दूसरी किरणों से सखी प्रकाश को देखा है सुनते हैं कहीं प्रकाश है, और सुनते हैं कहीं सूरज लेकिन कहां है कुछ पता नहीं और किरणों में भी कथाएं हैं उनके पुरखों की जिन्होंने सूरज को देखा था और प्रकाश को अनुभव किया था धन्य थे वे लोग धन्य थी वे किरण जिन्होंने प्रकाश को अनुभव किया और अभागी हैं वे किरण जो विचार कर रही हैं और दुखी हैं और पीड़ित हैं और परेशान मछलियों की बात समझ में आ जाती है कि बड़ी पागल है और किरणों की बात भी समझ में आ जाती है कि बड़ी पागल है लेकिन आदमी की बात आदमी को समझ में नहीं आती कि हम भी बड़े पागल हैं ईश्वर में ही जीते हैं ईश्वर में ही जन्म लेते हैं ईश्वर में ही श्वास श्वास है ईश्वर में ही मृत्यु है ईश्वर में ही उठना है उसमें ही विलीन हो जाना और हम खोजते हैं और पूछते हैं ईश्वर और हम उन पुरखों की याद करते हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया और हम उन लोगों की मूर्तियां बना के मंदिरों में स्थापित किए हैं जिन्होंने ईश्वर को जाना फिर मछलियों पर हंसना ठीक नहीं फिर मछलियों का व्यंग करना ठीक नहीं फिर मछलियां भी ठीक ही पूछती है कि सागर कहां स्वाभाविक ही है मछलियों को सागर का पता ना चलता हो क्योंकि जिससे हम कभी बिछड़ते ही नहीं उसका पता ही नहीं चलता है अगर कोई आदमी जन्म से ही स्वस्थ हो मरने तक तो उसे स्वास्थ्य का कभी भी पता नहीं चलेगा स्वास्थ्य का पता चलने के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीमार होना जरूरी स्वास्थ्य से टूटे अलग हो जाएं तो ही स्वास्थ्य का पता चलता है और मैंने तो सुना है और भगवान न करे कि वो बात आपके संबंध में भी सच हो मैंने सुना है कि बहुत से लोग जब मरते हैं तभी उनको पता चलता है कि वे जीते थे क्योंकि जब तक मरे नहीं तब तक जीवन का कैसे पता चल सकता है। जीवन के गणित का पहला रहस्यपूर्ण सूत्र यह है कि यहां जो सबसे ज्यादा निकट है वो दिखाई नहीं पड़ता यहां जो उपलब्ध ही है उसका पता ही नहीं चलता जो दूर है उसकी खोज चलती जो नहीं मिला है उसके लिए हम तड़फते हैं और भागते हैं दौड़ते और जो मिला ही हुआ है उसे भूल जाते हैं क्योंकि उसे याद करने का मौका ही नहीं आता परमात्मा का अर्थ प्रभु का अर्थ प्रभु का अर्थ है वो जिससे हम आते हैं और जिसमें हम चले जाते हैं कोई नास्तिक भी ऐसे प्रभु को इंकार नहीं कर सकता क्योंकि निश्चित ही हम कहीं से आते हैं और कहीं चले जाते हैं सागर उत, पर लहर उठती है और फिर वापस सागर में खो जाती है तो लहर जहां से आती है और जहां खो जाती है वो भी तो होगा ही और जब लहर नहीं थी तब भी था और जब लहर थी तब भी था और जब लहर नहीं रह जाएगी तब भी होगा तभी तो लहर उससे उठ सकती है और उसी में खो सकती है नास्तिक भी नहीं कह सकता कि हम कहीं से आते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं और भी एक बात ध्यान रखने लगी है कि जहां से हम आते हैं वहीं हम खो जाते हैं और कहीं खोएंगे भी कैसे लहर सागर से उठेगी तो सागर में ही तो विलीन होगी और तूफान और आंधिया हवाओं में उठेंगी तो हवाओं में ही तो बिखर जाएंगे और वृक्ष मिट्टी से पैदा होंगे फूल खिलेंगे तो फिर बिखरेंगे कहां खोएंगे कहा वापस मिट्टी में गिरेंगे और सो जाएंगे जीवन का दूसरा सूत्र आपको कहना चाहता हूं जीवन के गणित का वो ये है कि जहां से हम आते हैं वही हम वापिस लौट आते हैं उसको क्या नाम दें जहां से हम आते हैं और जहां हम वापस लौट जाते हैं कोई नाम काम चलाने के लिए दे देना जरूरी है उसी को प्रभु कहूंगा जहां से हम आते हैं और जहां हम लौट जाते हैं इसलिए मेरे प्रभु से किसी का भी झगड़ा नहीं हो सकता इस जमीन पर ना कभी हुआ है ना हो सकता है क्योंकि प्रभु से मैं इतना ही मतलब ले रहा हूं द ओरिजिनल सोर्स वो जो मूल आधार है कहीं से तो हम आते ही होंगे ये सवाल नहीं है कि कहां से कहीं से हम आते ही होंगे और कहीं हम खो जाते होंगे और जहां से आना होता है वहीं खोना होता है क्योंकि जिससे हम उठते हैं उसी में बिखर सकते हैं हम और कहीं बिखर नहीं सकते असल में जीवन जिसने जिससे हमने पाया है उसी को लौटा देना पड़ता है प्रभु मैं उसको कहूंगा इन आने वाले दिनों में उसकी व्याख्या कर लेनी ठीक है अन्यथा पता नहीं आप प्रभु से क्या सोचे उसकी व्याख्या कर लेनी ठीक है प्रभु मैं उसको कहूंगा वो जो मूल आधार है मूल स्रोत है जहां से सब निकलता है और जहां सब खो जाता है ऐसा प्रभु कहीं आकाश में बैठा हुआ नहीं हो सकता ऐसे प्रभु की कोई सीमा नहीं हो सकती ऐसे प्रभु का कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता कोई आकृति कोई रूप कोई आकार नहीं हो सकता क्योंकि जिससे सब आकार निकलते हो उसका खुद का आकार नहीं हो सकता है अगर उसका भी अपना आकार हो तो उससे फिर दूसरे आकार ना निकल सकेंगे आदमी से आदमी पैदा होता है क्योंकि आदमी का एक आकार है और आम के बीज से आम का पौधा पैदा होता है क्योंकि आम का बीज एक आकार है पक्षियों से पक्षी पैदा होते हैं और सब चीजें अपने आकार से पैदा होते हैं लेकिन ईश्वर से सब पैदा होता है इसलिए ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता वो आदमी के आकार का नहीं हो सकता ये आदमी की जाति है अन्याय है कि अपने आकार में उसने भगवान की मूर्तियां बना रखी यह आदमी का अहंकार है कि उसने भगवान को भी अपनी शक्ल में बना कर रख दिया ये आदमी का दम्भ है कि वो सोचता है भगवान भी होगा तो उसे आदमी जैसा ही होना चाहिए फिर आदमी भी बहुत तरह के हैं इसलिए बहुत तरह के भगवान चीनियों के भगवान के गाल की हड्डी निकली हुई होगी नाक चपती होगी चीनी सोच ही नहीं सकते भगवान की नाक और चपटी ना हो और निगरों के भगवान के औंठ बड़े चौड़े होंगे और बाल घुंगाले होंगे और शक्ल काली होगी निगरों सोच ही नहीं सकता कि गोरा भी भगवान हो सकता है गोरा और भगवान गोरा शैतान हो सकता है गोरा भगवान कैसे हो सकता है बहुत तरह के लोग हैं इसलिए बहुत तरह की शक्लों में भगवान का निर्माण कर लिया आदमियों के बनाए गए इस भगवान के संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा मैं तो उस भगवान के संबंध में कहूंगा जो किसी का बनाया हुआ नहीं है अनक्रिएटेड जिससे सब बनते हैं और जिसमें सब बिगड़ जाते हैं लेकिन जो ना कभी बनता और ना कभी मिटता है आदमी अपनी शकल में भगवान को बना लेता है अगर वृक्ष भगवान के संबंध में सोचते होंगे तो भूल के आदमी की शकल में न सोचते होंगे आदमी तो उनको शैतान मालूम पड़ता होगा न मालूम कब आके दरख्तों की शाखाएं काट लेता है और न मालूम कब फल पकने भी नहीं पाते और तोड़ लेता है तो वृक्ष अगर सोचते होंगे तो आदमी की शक्ल में शैतान को सोचते होंगे सारी जमीन से वृक्षों को काट डाला आदमी ने वृक्ष कभी भी आदमी की शकल में भगवान को नहीं सोच सकते और अगर वृक्षों के नीचे आदमी ने अपनी शक्ल के भगवान बिठा दिए होंगे तो वृक्ष बड़े नाराज होते होंगे कि शैतानों ने अपनी शक्ल भी यहां लगा रखी है नहीं वृक्ष के लिए संभव नहीं है कि वो आदमी की शक्ल में भगवान का विचार कर सके सारी दुनिया में भगवान के लिए झगड़ा इसलिए है कि हमने अपनी अपनी शक्लों मुंह से ढाल लिए है इसलिए आदमी की शक्ल बदलती जाती है तो भगवान की शक्ल भी हमें बदलनी पड़ती है रोज रोज उसमें बदलाहट करनी पड़ती है अगर 5000 साल पहले के भगवान को देखें तो उसकी शक्ल और है उसके ढंग रीत रिवाज और है वो 5000 साल पहले के आदमी की शक्ल में बनाया गया है वो 5000 साल पहले का भगवान ये कहता है कि अगर कोई एक आंख फोड़ेगा किसी की तो हम उसकी दो आंख फोड़ देंगे हाँ... हा? वो 5000 साल पहले का भगवान ये कहता है कि अगर किसी ने जरा सी गलती की तो हम नरक की अग्नि में सड़ाएंगे उसको जलाएंगे उसको उस दिन किसी ने शक भी नहीं किया कि ऐसा कैसा भगवान है जो इस तरह की बेहूदी बातें बोलता है असल में आदमी खुद ऐसी बातें उस समय बोल रहा था इसलिए उस तो शक नहीं हुआ उसे उसने अपनी शक्ल में भगवान को बना दिया फिर आदमी की समझ बढ़ी और ऐसे आदमी हुए जिन्होंने कहा जिसमें जैसे कहा कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना जब अच्छे आदमी की ये, सबूत बना अच्छे आदमी के लिए प्रमाण और आदर्श बना कि कोई तुम्हारे गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना तो भगवान को बदलना पड़ेगा आपको क्योंकि अच्छा आदमी जब इतना अच्छा आदमी है कि एक चांटा मारने जाने पर दूसरा गाल कर देता है तो उस भगवान के संबंध में हम क्या सोचें जो कहता है कि अगर एक आंख किसी ने किसी की फोड़ी तो उसकी दो आंख फोड़ दी जाएंगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और नरक की अग्नि में सड़ाया जाए ये भगवान फिर बहुत कठोर मालूम पड़ेगा ये तो आदमी से भी गया भी था मालूम पड़ेगा इसमें क्षमा तो मालूम नहीं पड़ती ये भगवान जिसने नरक को ईजाद किया इस आदमी में क्षमा तो मालूम नहीं पड़ती फिर हमें भगवान की शक्ल बदलनी पड़ती इसलिए हर युग भगवान की शक्ल बदलता है पुरानी शक्लें आउट ऑफ डेट हो जाती हैं पुरानी पड़ जाती है फिर नई शक्ल बनानी नहीं पड़ती भगवानों के भी बहुत फैशन रहे दुनिया में लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हमेशा पुरानी फैशनों से जकड़े रहते हैं इसलिए दुनिया में इतने धर्म हो गए हैं वो अलग अलग युग के फैशन हैं अभी अभी तक पकड़े रहे हैं लोग उनको पकड़े हुए इसलिए इतने धर्म हो गए हैं लेकिन मैं इन भगवानों की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई भगवान ही नहीं है मैं तो उस प्रभु की बात करूंगा जो जीवन का मूल स्रोत है मैं तो उस प्रभु की बात करूंगा जो जीवन ही है और जीवन से अलग करके सोचना परमात्मा को बड़ी भूल है असल में हम प्रतीकों में सोचते हैं और प्रतीकों के कारण भूल हो जाती है पुराने से पुरानी किताबें यह कहती हैं कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है ऐसे ही भगवान जगत को बनाता है असल में जब ये बात कही गई होगी तब कुमार सबसे बड़ा कारीगर रहा होगा उससे बड़ा कोई कारीगर ना रहा होगा नहीं तो भगवान को कुम्हार से अगर कोई तुलना करता तो झगड़ा झंझट हो सकता है। जिस समय यह बात कम से कम दस हजार साल पुरानी बात होगी उस समय कुम्हार सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबसे बड़ा कारीगर जिसने मिट्टी का गड़ा बना दिया वो रहा होगा तो हमने भगवान को कुम्हार से तालमेल बिठा लिया हमने कहा भगवान कुम्हार जैसा होना चाहिए जो सारी दुनिया को बनाता है चाक पर चढ़ाता है और दुनिया को रसता असल में संसार शब्द का मतलब भी चाक ही होता है दिभी संसार का मतलब होता है कुम्हार का चाक जिसको भगवान गढ़े मिट्टी से गढ़ते रहता है फिर गढ़े मिटते जाते हैं मिट्टी में चले जाते हैं वो दूसरे गढ़े बनाते दूसरे घड़े बनाता रहता है लेकिन इस प्रतीक ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और मनुष्य जाति को कुछ बुनियादी भूलों में से एक भूल ये पकड़ गई इस प्रतीक इससे खतरा हो गया कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है से ऐसा लगा कि संसार अलग है और परमात्मा अलग यह प्रतीक खतरनाक सिद्ध हुआ नहीं मैं किसी दूसरे प्रतीक की बात करूं क्योंकि मुझे यह प्रतीक उचित नहीं मालूम पड़ता एक आदमी चित्र बनाता है तो जब चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकार अलग होता है चित्र अलग होता है चित्र बनता जाता है और चित्रकार अलग होता जाता है जब चित्र पूरा बन जाता है तो चित्रकार बिल्कुल अलग हो जाता है और चित्र की अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है फिर चित्रकार मर जाए तो चित्र नहीं मरेगा वो चित्रकार बीमार पड़ जाए तो चित्र बीमार नहीं पड़ेगा और चित्रकार पागल हो जाए तो चित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा चित्र का अपना अस्तित्व अलग हो गया पुराने लोगों ने अब तक परमात्मा और संसार के बीच ऐसा ही संबंध सोचा था कि उसने संसार को बनाया और अलग हो गया संसार का अपना अस्तित्व है और वह अलग बैठ गया है उसे हमें खोजना पड़ेगा कि वो कहां बैठ गया है नहीं मैं कोई दूसरा प्रतीक लेना चाहता हूं ताकि मेरी बात ख्याल में सके एक नृत्यकार है चित्रकार ने एक नाचने वाला है एक नर्तक और नृत्यकार नाच रहा है जब नृत्यकार नाचता है तो नृत्य और नृत्यकार अलग अलग नहीं होते और नृत्यकार अगर रुक जाएगा तो नाच भी रुक जाएगा और नृत्यकार मर जाएगा तो नाच भी मर जाएगा और ऐसा नहीं है कि नर्तक को घर के बाहर छोड़ा और उसके नाच को घर ले आओ नर्तक और नृत्य एक चित्रकार और चित्र एक नहीं है कुम्हार और घड़ा एक नहीं नर्तक और नृत्य एक इसे थोड़ा समझ लेना कि नर्तक जब नाच रहा है तब नृत्य है जब नहीं नाच रहा है तो नृत्य नहीं नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता मेरे लिए प्रभु मेरे लिए परमात्मा एक नर्तक है चित्रकार ने एक कुम्हार ने सारा जीवन उसका नृत्य है वो इससे अलग नहीं है एक क्षण को भी अलग हो नहीं सकता है हो जाए तो यह नृत्य बंद हो जाए इसलिए जब हमने पुराने प्रतीक के आधार पर परमात्मा को अलग कर लिया तो हमारी पूरी दिशा बदल गई उसकी खोज की और उस खोज के बड़े घातक परिणाम हुए क्योंकि एक तो वो अलग था नहीं और हमने उसे अलग मान के अलग खोजना शुरू कर दिया इसलिए उसका मिलना मुश्किल हो गया वो कभी भी नहीं मिलेगा अगर कोई नाचते हुए नर्तकार को देख के ये सोचे कि ये तो रहा नृत्य नर्ति। अब नर्तकार कहा है तो मैं नर्तकार को खोजने जाता हूं तो वो कभी भी नृत्यकार को नहीं खोज पाएगा क्योंकि वो नृत्य में ही मौजूद है वो नृत्य की जो बंधता है उसमें ही मौजूद है वो जो नृत्य की गति है वो उसी में मौजूद है हो सकता है हमें घुघरू की आवाज सुनाई पड़ती है हाथ पैरों की गति दिखाई पड़ती हो और दिखाई भी नहीं पड़ता क्योंकि नृत्य बहुत तेज है लेकिन हम कहते हैं कि ये तो नृत्य रहा नृत्यकार कहा है तो हम नृत्यकार को खोजने निकल जाए फिर हम कभी नृत्यकार को न खोज पाएंगे क्योंकि वो वही था नृत्य में नाच में आदमी ने जो प्रतीक चुन लिया एक बार की परमात्मा अलग और संसार अलग उससे सब गड़बड़ हो गई जो खोजने गए वो खोज ना पाए क्योंकि वो खोजते कैसे जो उसे खोजने गए उन्होंने संसार की तरफ पीट कर ली फिर खोजने गए क्योंकि उनका संसार तो अलग है भगवान से हम तो भगवान को खोजना चाहते हैं तो उन्होंने फूलों पर आंख बंद कर ली उन्होंने तितलियों पर आंख बंद कर ली उन्होंने पक्षियों के गीतों को कान बंद कर लिए उन्होंने वृक्षों को देखना बंद कर दिया उन्होंने हवाओं से दोस्ती छोड़ दी उन्होंने पृथ्वी से संबंध तोड़ लिया उन्होंने मनुष्यों की तरफ पीट फेर ली उन्होंने सब तरफ से अपने को बंद कर लिया उन्होंने कहा ये तो संसार है हम तो भगवान को खोजने जाते बस वे कहीं खोजने नहीं गए वे सिर्फ आंख बंद करके मरने लगे वे आंख बंद करके अपने भीतर खत्म होने लगे और सड़ने लगे वो था यहीं सब में मौजूद था लेकिन हमने जो सोचा उसमें भूल हो गई तो एक तो भूल ये हुई कि जो उसे खोजने गए वो उसे खोज ना पाए फिर दूसरी भूल ये हुई कि जब कोई खोजने चला जाए तो मनुष्य का मन अगर खोज ही ना पाए खोज ही ना पाए तो आखिरी मनुष्य के मन के पास एक उपाय कि जब वो बिल्कुल हार जाए न खोज पाए ना खोज पाए न खोज पाए तो वो कल्पना कर ले और पा ले अगर आप दिन भर भूखे रहे हैं और भोजन नहीं खोज पाए हैं तो रात सपने में भोजन कर लेंगे एक आदमी किसी को प्रेम करता है और उसे न उपलब्ध कर पाए तो पागल हो जाएगा और फिर उपलब्ध कर लेगा पागल होकर फिर वो उसी से बातें करने लगेगा उसी सांस जीने लगेगा फिर सारी दुनिया से उसे मतलब ना रहा उसे अपनी प्रेस ही मिल गई अपना प्रेमी मिल गया उसने अब कल्पना कर ली मनुष्य के मन मन ने एक सुविधा जुटाई है आदमी को कि जिसे हम न खोज पाए उसे भी सपने में दिया जा सकता है जो लोग ईश्वर को इस भांति खोजने गए और नहीं खोज पाए नहीं खोज पाए फिर उन्होंने अपना कल्पित ईश्वर खड़ा कर लिया फिर वो उससे बातें करने लगे उसके साथ खेलने लगे नाचने लगे सब कुछ करने लगे वे सारी की सारी बातें एकदम विक्षिप्तता की बातें हैं मन की रुग्णता की बातें हैं मन के सपनों की बातें हैं, उनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों ने खोजबीन की और नहीं पाया उन्होंने कहा कि ईश्वर है ही नहीं हम खोज पर ही गलत चले गए हम फिजूल मेहनत में पड़ गए ईश्वर कहीं है ही नहीं सब खोज लिया योग देखा प्रार्थना देखी ध्यान देखा साधना की तप किया उपवास किया कहीं भी नहीं उन लोगों ने कहना शुरू किया ईश्वर है ही नहीं इस जगत में दो तरह के धार्मिक लोग हुए एक जिन्होंने कल्पना कर ली ईश्वर की और एक जिन्होंने इंकार ही कर दिया ये दोनों बातें महंगी और खतरनाक हो गई जबकि ईश्वर यहां मौजूद था सदा से मौजूद है नृत्य में नृत्यकार मौजूद है उसे नृत्य में ही खोजना पड़ेगा और नृत्य में खोजने का एक ही ढंग है कि हम नृत्य से भागे ना हम नृत्य के प्रति जागे हम नृत्य को पहचानें। और जितना हम नृत्य को पहचानेंगे और जितना गहरा उसमें प्रवेश करेंगे उतना ही नर्तक उपलब्ध होने लगेगा धीरे धीरे नृत्य तो खो जाएगा नर्तक रह जाएगा धीरे धीरे हम जानेंगे कि नर्तक ही सत्य है नृत्य तो खेल था नृत्य तो लीला थी लेकिन नृत्य में ही छुपा है और बड़ा विराट नृत्य और एक बात और ख्याल रख नृत्य कुछ ऐसा है कि हम भी उसके बाहर नहीं हम भी उस नृत्य में ही हिस्से तो मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं यह मामला कुछ ऐसा नहीं है कि नर्तक को कोई दूसरा खोजने निकला है, मामला ऐसा है कि नर्तक का हाथ ही उत्सुक हो गया है कि मैं जानूं कि नर्तक कहां है हम भी कुछ अलग अगर नृत्य होते तो भी आसानी हो जाती हम भी नृत्य के हिस्से और भाग जैसे कि नाचने वाले का हाथ ही पूछने लगे कि नर्तक कहां है जैसे नाचने वाले का हाथ ही खोजने लगे कि नर्तक कहा जैसे नाचने वाले की आंखें ही पूछने लगे नर्तक कहां खो गया नृत्य तो दिखाई पड़ रहा है नर्तक कहा हम उसकी ही हाथ और उसकी ही आंखें हम कुछ चाहे तो भी उससे अलग नहीं हो सकते असल में जिससे हम चाह के भी अलग नहीं हो सकते वही परमात्मा है लोग मुझसे कहते हैं परमात्मा को कहा खोजे मैं उनसे कहता हूं कि पहले मुझे ये बताओ तुमने उसे खोया कब और कहा क्योंकि खोजा उसे जा सकता है जिसे खो दिया हो परमात्मा को हम खो ही नहीं सकते उपाय नहीं खोने का मार्ग नहीं खोने का हम कैसे खोएंगे उसे ज्यादा से ज्यादा हम भूल सकते हैं खो नहीं सकते भूलना और खोने में बड़ा फर्क है हम भूल सकते हैं, भूल तो हम अपने तक घुसकते भूल ही गए पिछले महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक आदमी युद्ध के मैदान पर था चोट खा गया गोली की बेहोश हो गया जब होश आया तो वो अपने को भूल चुका था उसे अपना नाम याद ना रहा लेकिन सैनिकों को नाम की कोई खास जरूरत भी नहीं होती उसका नंबर से पता चल जाता लेकिन युद्ध में कहीं उसका नंबर भी गिर गया जब वो लाया गया स्टेचर पे तो उसका नंबर नहीं था जब वो होश में आया उससे पूछा तेरा नाम क्या उसने ये है उसने कहा कि यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरा नाम क्या है मैं किसका बेटा हूं मैं किसका पति हूं मैं किसका पिता हूं मैं हूं कौन मेरा नंबर क्या है मैं किस रेजिमेंट का हूं पहले तो लोगों ने समझी मजाक है लेकिन वो मजाक न थी उसके तो मस्तिष्क चोट लग गई थी वो भूल गया था फिर तो बड़ी मुश्किल हुई कोई उपाय ना रहा कि कैसे पता लगे कि वो कौन है न मालूम कितने लोग मर चुके थे कितने लोग युद्ध में खो चुके थे वो आदमी कौन है ये, ये है कौन इसका कैसे पता लगे फिर किसी ने सुझाव दिया कि इसे गांव गांव में घुमाया जाए अपने गांव को शायद ये पहचान ले उसे गांव गांव में ले आया गया वो स्टेशन पर उतर के खड़ा हो जाता और देखता रहता और लोगों को देखता लेकिन उससे कुछ पहचान ना आता फिर तो थक गए उसको घुमाने वाले लेकिन एक नगर में जैसे वो स्टेशन पर उतरा उसने कहा गा मेरा गांव, वो तो भागने लगा वो उनके लिए रुका भी नहीं जो उसके साथ आए थे उनका रुको भी लेकिन वो तो वो तो पार उतर गया था वो उसके पीछे भागे वो तो भागा जा रहा था वो तो अरे तो मेरा गाँव मेरी गली मेरा घर मेरी माँ उसने जाकर अपने माँ के पैरों पर गिर पड़ा है उसके साथ ही भागे हुए पीछे पहुंचे उसने कहा उनके साथियों ने कहा तुम तो बिल्कुल खो ही गए थे तुम्हें कैसे खोज लिया उसने कहा खो नहीं गया था खो गया होता तो फिर तो खोजना मुश्किल सिर्फ भूल गया था उसकी याद आ गई परमात्मा की खोज नहीं करनी है, सिर्फ याद करनी है। लेकिन याद के नाम से भी बड़े धोखे चल रहे हैं उसको लोग प्रभु स्मरण कहते हैं कोई राम राम राम राम, राम जब प्रभु प्रभु स्मरण कर रहे हैं कोई कुछ और कर रहा है कोई कुछ और कर रहा होगा है, है स्मरण शब्द बहुत कीमती ऐसे तोतों की तरह नाम जपने से कोई नहीं होता स्मरण का मतलब रिमेम्बरिंग स्मरण का अर्थ स्मृति उसकी याद आ जानी लेकिन राम राम जपने से उसकी याद कैसे आ जाएगी और अगर आ गई है याद तो अब क्यों जपे चले जा रहे हैं अगर राम कहने से याद आ सकती तो एक दफा कहने से आ जाती और जब एक दफा कहने से नहीं आए तो दूसरी दफा कहने से कैसे आ जाएगी तीसरी दफा कहने से। लेकिन लाख लाख दो दो लाख करोड़ करोड़ जब कर रहे हैं लोग हिसाब रख रहे हैं एक करोड़ बार चिल्ला चुके और अभी याद नहीं आ पाई अभी वो कह रहे हैं अगली साल फिर एक करोड़ जब करने मैं गाँव में गया था वहां एक लाइब्रेरी बनाई हुई एक सज्जन आदमी ने सज्जनों की तो कमी नहीं हमारे देश में उनका काम ही ये है उन्होंने जीवन अर्पित कर दिया है इसके लिए कि कितने लोगों को लगा के वो राम राम लिखवाते रहते हैं और वो किताबें भर गई हैं, बहिया भर गई हैं, हजारों लाखों कापियां भर गई हैं और सारे हिंदुस्तान में उनके भक्त हैं जो राम राम राम राम लिख के वहां भेजते रहते हैं और वहां वो लाइब्रेरी बढ़ती जाती है वो कहते हैं इतने अरब हो गए नाम इतने खरब हो गए नाम वो मुझे भी ले गया मैंने कहा कि नाम कितने ही हो गए याद आई कि नहीं ाम लिखने से कैसे याद आ जाएगी सच तो यह है कि जिसके हमें याद ही नहीं है उसका नाम भी हमारे पास कैसे हो सकता है नाम भी कैसे हमारे पास हो सकता है राम कौन कहता है उसका नाम कैसे पहचाना कौन सा प्रमाण पत्र है कौन कहता है कि अल्लाह उसका नाम है और कौन कहता है कि खुदा उसका नाम है कैसे पहचान लिया ये नाम कैसे पहचान गए याद आ जाए तो शायद नाम भी आ जाता लेकिन याद तो आई नहीं और हम नाम से याद लाने की कुछ नहीं प्रभु स्मरण का बहुत और ही मतलब है प्रभु स्मरण का मतलब राम की रट रट लगानी नहीं है नाम की रटन नहीं प्रभु स्मरण का अर्थ है कि ये जो नृत्य चल रहा है ये जो जीवन की विराट लीला चल रही है इसके प्रति हम बोधपूर्ण हो जाए ये हमें दिखाई पड़ने लगे ये हमें अनुभव होने लगे इसकी हमें प्रती की होने लगी कि ये हो रहा है जब फूल खिले तो ऐसे ही ना खिल जाए हमें फूल खिलता हुआ मालूम पड़े जब आकाश में बादल चलें तो ऐसे ही ना गुजर जाएं, बिना पहचाने हम उन्हें देख पाए और पहचान पाएं। हमारे पास से जब कोई गुजरे तो ऐसे ही ना गुजर जाए उसके भीतर जो है उसका थोड़ा सा इस पर हमें हो सके और जिंदगी में चारों तरफ वो मौजूद है उसके स्मरण का मतलब बहुत दूसरा है उसके स्मरण का मतलब है इस बात का बोध कि हम जिससे आए हैं वो चारों तरफ मौजूद है और अगर इसे हम समझ पाए जिस बोध में कोई कठिनाई नहीं हमने उसे खो नहीं दिया हम उसे कितना ही खोदे वो तो हमें खोता ही नहीं असल में जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है परमात्मा ने हमें स्वयं उसे याद रखने की जरूरत नहीं समझिए सांस चलती रहती है, आपको याद रहे ना रहे अगर आपके याद रखने पे सांस चलती हो तो जिंदगी में कई दफा आदमी मर जाए आपको याद रखने की जरूरत नहीं सांस चलती रहती चलती रहती चलती रहती आप भूल जाते तो भी चलती रहती है बल्कि सच तो यह है कि आपकी स्मृति और आपके स्वास्थ्य का कोई संबंध ही नहीं है आप खाना खा लेते हैं और पचा लेते हैं और पचाने का आपको कभी पता नहीं चलता और बड़ा काम पेट में चलता रहता है वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री एक आदमी के पेट में लगी है कि अगर हम इतनी इतना इंजाम रोटी से खून बनाने का इंजाम अगर बाहर करें तो कई मील के घेरे में हमें इंतजाम करना पड़े फैक्ट्री का और इतना शोरगुल मच्छे जिसका कोई हिसाब नहीं लेकिन हमारे भीतर वो चुपचाप काम चल रहा है इतना अद्भुत है जगत कि इसमें चुपचाप बड़े से बड़े तारे पैदा हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं उनकी शोरगुल भी नहीं होता उनका कोई पता भी नहीं चलता जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है वो आपके बिना जाने चुपचाप चलता रहता है लेकिन अगर हमें उसका स्मरण आ जाए जो जिंदगी में चारों तरफ चुपचाप चल रहा है अगर उसकी पद ध्वनि हमें सुनाई पड़ने लगे जो हमारे पास से गुजर रहा है तो प्रभु का स्मरण तो प्रभु का स्मरण होगा और तब बैठ के हम कोई नाम ना जपने लगेंगे और बैठ के हम कोई माला ना फेरने लगेंगे क्योंकि ये सब बातें बहुत स्टूपेट बहुत ही बुद्धिहीनता की और इनको करने से कोई और बुद्धिहीन ज्यादा से ज्यादा बुद्धिहीन हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए जो कौम इस तरह के काम पकड़ लेती उसकी बुद्धि और प्रतिभा धीरे धीरे खो जाती है और जंग खा जाती प्रभु का स्मरण तो चौंका देगा जगा देगा ज्यादा जीवंत हो जाएंगे आप सब चीजों में रंग रस बदल जाएगा सब कुछ और हो जाएगा सब कुछ और हो जाएगा जिंदगी बहुत रसपूर्ण अर्थपूर्ण नृत्य से भर जाएगी एक संगीत का अर्थ आ जाएगा जिंदगी आपको पहली दफा ऐसी लगेगी जैसे फूट पड़ी भीतर से जैसे कोई बीज फूटता है और अंकुर बन जाता है और कोई कली टूटती है और फूल बन जाती है, और कोई वीणा के तारों को छेड़ देता है और सन्नाटा भंग हो जाता है और चारों तरफ वीणा के स्वर गूंज जाते ठीक जब प्रभु का स्मरण आएगा तो आपकी वीणा के तार गूंज उठेंगे आपकी कली टूट के फूल बन जाएगी आपको बुझा दिया अचानक लपट लेके जल जल उठेगा आप पाएंगे आप बिल्कुल दूसरे आदमी हो गए तब बैठ के राम राम नहीं जपते रहेंगे तब आप पाएंगे कि जपे किसको वही मौजूद है पुकारे किसको वही मौजूद है कौन किसको पुकारे क्योंकि मैं भी वही हूँ और तब जिंदगी एक नया अर्थ लेके एक नई गति लेकर चलना शुरू हो जाएगी वो जिंदगी एक धार्मिक आदमी की जिंदगी आनंद से भरी अमृत से भरी शांति से भरी प्रेम से भरी उसका कणकण फिर आनंद फिर दुख नहीं क्योंकि फिर दुख भी आनंद है फिर कांटे नहीं क्योंकि फिर कांटे भी फूल हैं, फिर मृत्यु नहीं है क्योंकि फिर मृत्यु भी और बड़े जीवन में प्रवेश इस प्रभु की बात करना चाहूंगा इन चार दिनों में और बात ही क्यों क्योंकि अकेली बात से क्या होगा बातें तो हम बहुत कर चुके बहुत सुन चुके तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बातें सुनना भी एक रोक हो जाता है हम सुनते चले जाते हैं सुनते चले जाते हैं फिर सुनना भी एक रस हो जाता है लेकिन सुनने से जीना कैसे निकलेगा आप खाने के संबंध में बातें नहीं सुनते खाना खाते और परमात्मा के संबंध में सिर्फ बातें सुनते आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं सोने के संबंध में किताब नहीं पढ़ते कुछ लोग पढ़ते जिनको नींद नहीं आती है कुछ लोग हैं कुछ अभागे लोग हैं जिनको नींद जैसी सरल चीज भी असंभव हो गई है वे जरूर किताबों पढ़ते हैं वे किताबों में पढ़कर खोजते हैं कि कैसे सो जाएं हमें हंसी आती है क्योंकि हम ऐसे ही सो जाते हैं हम बिस्तर पर सिर रखते हैं और सो जाते हैं हमें कुछ और नहीं करना पड़ता लेकिन जो नहीं सो पाता है उससे पूछिए कि हांसी इतनी आसान बल्कि उसे हैरानी होती है कि लोग कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि कहते हैं कि बिस्तर पर सिर रखते हैं और सो जाते हैं मैंने तो बहुत दफे सिर रखा है नींद का तो कोई पता नहीं हजार उपाय करो और नींद नहीं आती करबटे बदलो भगवान को स्मरण करो मालाएं फेरो हाथ पैर धो ये करो वो करो गरम दूध पियो गरम पानी से स्नान करो कुछ नहीं होता नींद आती नहीं सब उपाय करता हूं नींद नहीं आती और लोग कहते हैं कि हम बस तकिए पे सिर रखते हैं सो जाते हैं पता नहीं सारी दुनिया धोखा तो नहीं दे रही आंख बंद करके लोग पढ़े हो जिसको नींद नहीं आती उसे शक आता है लेकिन उस बेचारे को पता नहीं उसे ये पता ही नहीं है कि नींद ना तो किताबें पढ़ लाई जा सकती क्योंकि सब किताबें पढ़ने से नींद में बाधा पड़ सकती है और न नींद किसी उपाय से ला सकती लाई जा सकती क्योंकि कोई भी उपाय श्रम है और श्रम नींद में बाधा है न माला फेरने से नींद लाई जा सकती क्योंकि माला फेरना भी जागने का काम है और जो भी जागने का काम है उससे नींद में बाधा पड़ेगी और राम राम जपने से भी नींद नहीं आ सकती क्योंकि जपने से और नींद टूट सकती है नींद आएगी कैसे कोई उपाय नींद नहीं ला सकता लेकिन वो आदमी कहेगा फिर भी मैं सोना चाहता हूं लेकिन हम परमात्मा के संबंध में किताबें पढ़ते हैं उपाय करते हैं लेकिन परमात्मा में जीना चाहते हैं तब फिर कुछ और भी करना पड़ेगा अकेली बात काफी नहीं बात कुछ खबर ला सकती बात कुछ प्यास जगा सकती बात कहीं आप झपकी ले रहे हो तो चौंका सकती लेकिन चलना पड़ेगा यात्रा करनी पड़ेगी कुछ करना पड़ेगा और कितना आश्चर्यजनक है उसे पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा जिसे हमने कभी खोया ही नहीं लेकिन मैंने कहा कि जीवन के गणित का यह सूत्र है कि जो निकट है वो भूल जाता है और परमात्मा हमारे निकटतम है इसलिए बिल्कुल भूल गया ये बिल्कुल स्वाभाविक है ये तर्कयुक्त है अगर मैं आपसे कहूं कि जरा आंख बंद करके अपनी मां की तस्वीर याद करिए तो आप सदा सोचते रहे कि मां की तस्वीर मुझे भलीभांति याद है लेकिन आंख बंद करके जब मां की तस्वीर को ख्याल करने बैठेंगे तो रेखाएं बिखर जाएंगी चेहरा बनाना मुश्किल हो जाएगा। मां को जिसको पहले दिन से देखा जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा निकट थी वो भी बिखर जाएगी और खो जाएगी कोई अभिनेत्री की तस्वीर याद भी आ सकती साफ साफ दिखाई पड़ती लेकिन मां की तस्वीर बिखर जाएगी असल में हम इतने निकट रहे हैं कि फिर हमने मां को देखने की जरूरत भी नहीं समझी हम उसके इतने हिस्से थे कि हमने कभी उसे गौर से देखा भी नहीं कभी आपने अपनी मां को गौर से देखा है नहीं हम जो निकट है उसे गौर से देखते ही नहीं और परमात्मा तो हमारा निकटतम निकटतम भी शब्द ठीक नहीं है हम वही हैं उसके साथ एक ही हैं इसलिए निकटतम कहना भी ठीक नहीं है वही हम हैं तो उसे तो हम बिल्कुल ही भूले हुए हैं उसका हमें तो कुछ पता ही नहीं इसका पता लगाने हम कहा जाएं हिमालय पर काशी मक्का मदीना कहाँ जाए और अगर परमात्मा यहां नहीं मिलता जूनागढ़ में तो हिमालय पर कैसे मिल जाए मैं ही खोजने वाला जूनागढ़ से हिमालय चला जाऊंगा मैं ही जो यहां हूं हुँ, वहां होगा जगह बदल जाएगी झाड़ बदल जाएंगे हवाए बदल जाएंगी सूरज की रोशनी कम ज्यादा पड़ेगी ठंडक होगी गर्मी होगी कुछ फर्क होंगे झरने होंगे लेकिन मैं तो वही होंगे जो यहां और अगर मुझे यहां नहीं खोज में आता हो तो वहां कैसे आ जाएगा अगर मुझे उसका स्मरण यहाँ नहीं आता तो वहां कैसे आ जाएगा रविनाथ ने एक बहुत अद्भुत गीत लिखा है और गीत में वहां व्यंग करवाया है बुद्ध की पत्नी या से बुद्ध लौट आए हैं वापस बारह वर्षों की खोज करने के बाद घर आए तो रविन्द्रनाथ ने अपने गीत में बुद्ध की पत्नी से कहलवाया है कि मुझे और कुछ भी नहीं पूछना मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि जो तुम्हें वहां जंगल में जाके मिला वो क्या यहां मौजूद नहीं था इतना ही मुझे बता दो बाकी मुझे कुछ भी नहीं पूछना कि वो जो तुम्हें बारह वर्ष जंगलों में खोज के मिला वो इस घर में क्या मौजूद नहीं था और बुद्ध चुप रह गए जवाब देना मुश्किल बुद्ध को भी जवाब देना मुश्किल है क्योंकि बात तो यही सच है कि जिसे वे खोज के आए हैं वो यहां भी था और जिस खोजने के ढंग से उन्होंने वहां खोजा है उसी खोजने के ढंग से वो यहां भी खोजा जा सकता था सवाल खोजने वाले ढंग और खोजने वाले आदमी का है खोजने वाली जगह का नहीं लेकिन हजारों साल से हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं और जाके खोजना पड़ेगा और ये क्यों सोच रहे हैं ये हम इसलिए सोच रहे हैं कि हम सदा से ऐसा मान के बैठे हैं कि जिंदगी से कहीं दूर जीवन से कहीं और जीवन से भिन्न न केवल इतना ही बल्कि कुछ ना समझौने तो हमें ये भी सिखा दिया है कि जीवन की बिल्कुल शत्रुता में वो मिलेगा जब तक हम जीवन के पक्के दुश्मन ना हो जाएं, यानी दुश्मनी इस तरह की न कि लोग अगर पैर के बल चलते हो तो हम सिर के बल लगा के शीशा से न तब तक वो नहीं मिलेगा दुश्मनी पक्की करनी हो लोगों से बिल्कुल उल्टे हो जाना है लोग जो करते हो जिंदगी का जो रास्ता हो उससे उल्टे चले जाना है तब वो मिलेगा बड़ी हैरानी की बात है जिंदगी से अगर इतनी दुश्मनी है उसके तो जिंदगी को होने का मतलब क्या है फिर अगर जिंदगी से वो इतना नाराज है तो जिंदगी फिर है क्यों अगर जिंदगी इतनी बुरी है तो वो क्यों इसे बढ़ाए चला जाता क्यों इसे जिंदगी दिए चला जाता क्यों ये श्वासें सौस, आती हैं और जाती हैं और क्यों ये जन्म है और क्यों ये फूल खिलते हैं और क्यों ये बीज बन जाते अगर जिंदगी इतनी बुरी है जैसा महात्मा कहते हैं तो परमात्मा बड़ा नासमझ है या तो महात्मा ठीक है या परमात्मा ठीक है दोनों में से चुनाव करने का वक्त आ गया है अगर महात्मा ठीक है तो परमात्मा बिल्कुल गलत है क्योंकि वो जिंदगी को रोज जन्म दिए जा रहा है वो काम रोकते ही नहीं वो कभी का काम रोक सकता था वो कभी का लकआउट कर देता वो लगा देता ताला तालाबंदी कर देता हड़ताल कर देता कुछ भी तो कर सकता था वो कभी का बंद कर देता कि जिंदगी अब बस बहुत हो गई जिंदगी बंद कर देती वो है कि नाचे चला जाता है वो है कि उसकी अतृप्ति का अंत ही नहीं वो तृप्ति नहीं होता वो कहता बुद्ध भी बना लिए बनाना है राम बना लिए ठीक है लेकिन अभी और बेहतर आदमी बनाना बना कृष्ण आ गए और बढ़िया बांसुरी बजाने वाला पैदा करेंगे वो तृप्ति नहीं होता वो कहता हम रोज नया मॉडल वो आदमी को रोज नया बनाया जाता है उसकी तृप्ति का कोई अंत नहीं इसलिए पुराना दोबारा नहीं बनाता इसलिए राम को फिर से नहीं बनाता वैसी भूल नहीं करता वो इसलिए कृष्ण को दोबारा नहीं बनाता क्योंकि दोबारा सिर्फ वही बनाते हैं जिनमें मौलिकता की कमी जो ओरिजिनल नहीं जो मौलिक नहीं है वो फिर वही एक आदमी एक गीत लिख लेता है फिर नई लौट लौट नई कड़ियों में उसी को बांधता रहता है एक आदमी एक चित्र बना लेता है फिर घूम फिर वही चित्र बनाया चला जाता है फिर जिंदगी भर वो वही करता रहता है वही चित्र दौड़ दौड़ के आता रहता है एक आदमी एक कहानी लिख लेता है फिर बस वही कहानी वही प्लाट वो फिर बार बार लिखे चला जाता नाम बदल देता है थोड़ी घटना बदल देता है लेकिन वही लेकिन ईश्वर बहुत अद्भुत है कितने अरब अरब खरब खरब लोग जमीन पर पैदा होते लेकिन एक-एक आदमी अनूठा अलग और यूनिक दोबारा दौड़ता नहीं एक भी है ही नहीं वहा अभी भी तीन, तीन अरब आदमी जमीन पर है अगर खोजने जाए तो एक जैसे दो आदमी ना मेरे आदमी तो बहुत दूर की बात है दो एक जैसे पत्ते भी ना मिलेंगे खोजने से एक आम का पत्ता तोड़ने और खोजने चले जाए तो दूसरा पत्ता ना मिलेगा ठीक वैसा उसकी सृजनात्मकता बड़ी मौलिक है वो रोज न्याय को पैदा किया लेकिन आद्मी, आद्मी है। लेकिन आदमी आदमी कहता राम जैसे बन जाओ बुद्ध जैसे बन जाओ महावीर जैसे बन जाओ आदमी बड़ा अमौलिक आदमी बड़ा रूढ़ी है वो कहता है ठीक है चलो राम हो गया तब राम जैसे बन जाओ अब नए की क्या जरूरत है लेकिन परमात्मा नए की खोज में निरंतर लगा है और महात्मा सदा पुराने की खोज में लगे हुए वो कहते हैं हमारी किताब जितनी ज्यादा पुरानी उतनी अच्छी और परमात्मा रोज नए को पैदा करता है वो बूढ़े को विदा कर देता है और बच्चे को खड़ा कर देता है वो कहता है अब आप हट अब आप काफी पुराने हो गए अब आप जरा मंच के पीछे आ जाइए। बड़ा ना समझ है एक अर्थ में ना समझ है ना समझ इस अर्थों में है कि बूढ़ा तो इतना अनुभवी था उसको हटा के और गैर अनुभवी जरा से बच्चे को उसकी जगह दे रहे हो बूढ़े ने तो जिंदगी भर इतना अनुभव से ज्ञान से सीखा था इकट्ठा किया था इतना समझ पाया था उसको विदा कर रहे हो और एक बिल्कुल अनजान अपरिचित बच्चे को ला रहे हो जिसका कुछ भरोसा नहीं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा चोर होगा बेईमान होगा साधु होगा साधु होगा कुछ पता नहीं एक अबोध बच्चे को रख रहे हो उसकी जगह हटा के लेकिन परमात्मा नए को प्रेम किए चला जाता वो कहता है जो भी पुराना हो जाता वो है वो वापिस हटाए नए में जीवन है पुराने में मृत्यु है जो पुराना है अर्थात जो मर गया मर रहा है मरने के करीब पहुंच गया नया अर्थात जो अभी जिएगा जन्मेगा बढ़ेगा फैलेगा फलेगा फूलेगा आगे और आगे और आगे महात्मा कहते हैं कि जीवन के विरोध में है धर्म वे कहते हैं जीवन को छोड़ दो तो ही धार्मिक हो सकते हो और मेरा मानना है कि इसी शिक्षा के कारण पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई क्योंकि जीवन को छोड़ना असंभव जो भाग जाते हैं छोड़ के वे भी छोड़ते नहीं सिर्फ नई शक्लों में नए दरवाजों से जीवन में वापिस लौट आते घर छोड़ के भागते हैं फौरन एक आश्रम बनाते अब आश्रम और घर में, में सिर्य बोर्ड के और कोई फर्क नहीं होता इधर बेटे बेटियां पति पत्नी इनको छोड़ के भागते हैं वहां चेला चेलियां शिष्य ये सिर्फ नामों का रूपांतरण है इसमें कोई भी फर्क नहीं बाप अपने बेटों के लिए जितना चिंतित होता है गुरु अपने शिष्यों के लिए उससे ज्यादा चिंतित बाप को अपने बेटों के बिगड़ जाने का जितना भय सताता है गुरुओं को अपने शिष्यों के बिगड़ जाने का उससे भी ज्यादा एक तरफ से दरवाजा जीवन का बंद करते हैं जीवन का झरना दूसरी तरफ से टूट के बहना शुरू हो जाता है वो नई नई शक्लों में खोज लेता है लेकिन बहेगा जिंदगी से कोई भाग नहीं सकता क्योंकि जिंदगी से भागना असंभव हम जहां भी जाएंगे जिंदगी वहां है हम सिर्फ जिंदगी के शक्लें बदल सकते हैं रूप बदल सकते हैं द्वार बदल सकते हैं लेकिन जिंदगी से भाग नहीं सकते हम ये कर सकते हैं कि हम ये कपड़े ना पहने तो हम गेरुए रंग से रंग लें। लेकिन गेरुआ रंग उतना ही जिंदगी का हिस्सा है जितने कोई और रंग और गेरुआ वस्त्र जिंदगी के लिए उतने ही आनंदपूर्ण हो सकते हैं जितने कोई और वस्त्र इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने कौन से वक्त पहन रखे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस मकान में ठहर गया है इससे क्या फर्क पड़ता है इससे सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कि पाखंड हिपोक्रेसी पैदा होती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हम जिंदगी को सीधे सीधे स्वीकार कर ले तो हमें पाखंड और बेईमानियां न खोजना पड़े वह एक सन्यासी मेरे, मेरे पास मिलने आए साथ में एक को लाए मैंने उनसे कहा कि कल सुबह आप आ जाए अभी तो मुझे वक़्त नहीं उस और लोगों को समय दिया आप कल सुबह आ जाओ उनका बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं पैसे पास में नहीं रखता तो ये भाई पैसा रखते हैं वो साथ चलते हैं वो भाई पैसा रखते हैं इनकी सुविधा से मुझे आना जाना पड़ता है क्योंकि टैक्सी का पैसा भी चुकाना पड़ा और पैसा मैं रखता नहीं तो अगर इनको सुबह समय हो तो फिर आ सकता हूँ मैंने उनसे कहा पैसे का एक बंधन था वो समझ में आता था अब ये और डबल बंधन ये आदमी और एक ये इसको अगर समय नहीं है तो आप नहीं आ सकते क्योंकि ये पैसा रखता है ये पैसा देगा लेगा अब ये सब पाखंड है अगर टैक्सी में बैठना है तो पैसे देने हैं तो अपने खींचे में रखे कि दूसरे खींचे में रखे से क्या फर्क पड़ता है हाँ एक फर्क पड़ता है क्योंकि वो रखने वाला ये सोच रहा है कि जो खींचे में रखा वो नरक जाएगा और हम सौ जाएंगे बड़ा मजा पैसे तुम्हारे खींच में रखे हुए हैं वो और नरक जाएगा और आप धार्मिक सन्यासी हैं और आप उसको नरक भिजवा रहे हैं वो बिचार आपकी सेवा कर रहा है आपको टैक्सी के पीछे चुका जिंदगी से भागने का परिणाम हुआ है पाखंड सीधा नंगा पाखंड खड़ा हो गया सब तरफ क्योंकि हम हम जिंदगी से भागेंगे कैसे जिंदगी चारों तरफ है जहां भी हम जाएंगे वही है जिंदगी को जीना पड़ेगा तो अगर कमाएंगे नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी भीख मांगने का मतलब हमारे लिए कोई और कमाएगा और क्या मतलब होता है भीख मांगने का लेकिन मजा यह है कि हम कमाने को पाप समझते हैं कोई दूसरा कमाता और उससे लेने को पाप नहीं समझ तो तो ये तो सिर्फ लीगल कानूनी तरकीब ही इससे कुछ हल होने वाला है ये सिर्फ कानूनी तरकी पर ही गांधी जी पढ़ने लंदन गए तो उनके समाज के लोगों ने कहा कि उनको हम जाने न देंगे क्योंकि वो जाति के बाहर कर दिए जाएंगे और उनके समाज के लोगों ने फैसला किया कि जो उनको सहायता करेगा पैसे देगा उसको भी हम जाति के बाहर कर देंगे उनके चचेरे भाई सब पैसा लेके बंबई गांधी को पहुंचाने गए उनके चचेरे भाई ने कहा मैं, तो मैं जाति तो तो पैसा नहीं दे सकता अब बड़ी मुश्किल हो गई वक्त आ गया जाने का समय आ गया और वो भाई ही पैसा देने से इनकार करता वो कहता मैं पैसा दूंगा तो मैं भी जात से बंद हो जाऊंगा तब एक कानूनी तरकीब लीगल तरकीब निकाली गई गांधी जी ने किसी और आदमी से जो जाति के बाहर है उनकी जाति का नहीं उससे रुपए ले लिए उनके भाई ने उसको रुपए चुका दिए उनके भाई ने गांधी जी को पैसे नहीं दिए इसलिए तो समाज उन पर मुकदमा नहीं चला सकती और उनकी समाज के किसी आदमी ने गांधी जी की सहायता नहीं की कि वो किसी बाहर के आदमी ने सहायता की उसका आप कुछ बिगाड़ी नहीं सकते वो समाज के बाहर ही है इसको मैं कहता हूं कानूनी तरकीब है जो आदमी जिंदगी से भागेंगे वो इस तरह की कानूनी तरकीब खोज लेंगे सभी सन्यासी कानूनी तरकीबों से जी रहे सारा सन्यास कानूनी तरकीब से जी रहा है क्योंकि जिंदगी छोड़कर जीना ही असंभव है तो फिर तरकीबें निकालना पड़ेंगी कि हम कैसे जिए, उसका ढंग खोजना पड़े जिंदगी से कोई भाग नहीं सकता और जिंदगी से भागना उचित भी नहीं है क्योंकि भाग के जाइएगा कहां आप भी तो जिंदगी हैं मैं भी तो जिंदगी हूं सबसे भाग जाऊंगा अपने से कहां भागूंगा मैंने सुना है एक फकीर के पास कुछ युवक साधना के लिए आए थे हमें परमात्मा को खोजना तो उस फकीर ने कहा तुम एक छोटा सा काम कर लाओ उसने उन चारों युवकों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि कहीं अंधेरे में मार लाओ जहा कोई देखता ना हो एक एक गया बाहर उसने देखा चारों तरफ सड़क पर कोई नहीं था दोपहरी थी दोपहर था लोग घरों में सोए थे उसने जल्दी से गर्दन मरोड़ी भीतर आकर उसने कहा कि ये राह सड़क पे कोई भी नहीं था दूसरा युवक बड़ा परेशान हुआ दिन था दोपहरी थी उसने कहा मैं मरूलू तब तक कोई आ जाए कोई खिड़की खोल के झांक ले कोई दरवाजा खोल दे कोई सड़क पर निकल आए तो गलती हो जाएगी उसने कहा रात तक रुक जाना जरूरी है रात जब अंधेरा उतर आया तब वो गया उसने गर्दन मरो लिया और वापस ला के सांझ को गुरु को दे दिया कहा कोई भी नहीं था अंधेरा पूरा था अगर होता भी तो भी दिखाई नहीं पड़ सकता तीसरे युवक ने सोचा कि रात तो है अंधेरी है सब ठीक है लेकिन आकाश में तारों का प्रकाश है और कोई निकल आए कोई दरवाजा से झाक ले किसी को थोड़ा भी दिखाई पड़ जाए तो खतरा है तो एक तलघरे में गया द्वार बंद कर लिया ताला लगा लिया गर्दन मौड़ी लाख गुरु को दे दिया उसने कहा कि तल में मारा ताला बंद था भीतर आने का उपाय न था नजर की तो बात ही नहीं आने की चौथा युवक बहुत परेशान हुआ पंद्रह दिन बीत गया और महीना बीतने लगा गुरु ने कहा वो चौथा कहा है क्या अभी तक जगह नहीं खोज पाया आदमी खोजने भेजे वो आ, लड़का करीब करीब पागल हो गया था कबूतर खुलिए गांव गांव फिर रहा था बिल्कुल पागल हो गया तो लोगों से पूछता था ऐसी बता दो जहां कोई ना हो लोगों ने उसे पकड़ा उसे गुरु के पास लाया कहा कि पागल हो गया तुम्हारे तीन साथी तो उसी दिन मार के आ गए रात होते होते सब वापिस लौट आए तुम क्या कर रहे हो उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया मैं भी अंधेरे तलघरे में गया लेकिन जब मैं कबूतर की गर्दन मरोने लगा तो मैंने देखा कबूतर मुझे देख रहा है तो मैंने कबूतर की आंखों पर पट्टी बांध दी और मैं तो अंधेरी और अंधेरी गुफा में गया कि पट्टी में से भी किसी तरह दिखाई ना पड़ जाए लेकिन जब मैं गर्दन मरोने को था तो मैंने देखा कि मैं तो देख ही रहा हूं तब मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली और पट्टियों पे पट्टी बांध ली ताकि आंख कहीं से झांक के देखना ले क्योंकि आदमी की आंख का कोई भरोसा नहीं कितनी पट्टियां बंधी हो थोड़ी तो झांक कर देख ही सकते हैं और जहां मनाई हो वहां तो झांक देख ही सकती तो कहा मैंने काफी पट्टियां बांध ली सब तरह से पट्टियां बांध कबूतर की आंख में पट्टियां बांध दी बस गर्दन दबाने को था कि मुझे यह ख्याल आया अगर परमात्मा कहीं है तो उसे दिखाई तो पड़ी और उसी की खोज में मैं निकला से मैं पागल हुआ जा रहा हूं मुझे वो जगह नहीं मिल रही जहां परमात्मा ना हो ये कबूतर समालिए आप यह काम नहीं होने का उसके गुरु ने कहा कि बाकी तीन फौरन विदा हो जाओ तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं इस चौथे आदमी की यात्रा हो सकती है इसे जीवन के चारों तरफ छिपे हुए थोड़ा का थोड़ा सा बोध हुआ इसने गहरे से गहरे खोज करने की कोशिश की इससे कुछ बोध हुआ है कि कोई मौजूद है चारों तरफ ये चारों तरफ जो मौजूदगी है जो प्रेजेंस है उसका अनुभव स्मरण इस है इसका स्मरण कैसे जगे जिसे हम भूल गए हैं और खोया नहीं उसे हम फिर कैसे स्मरण कर ले तो इन चार दिनों आप से में आपसे मैं बात ही नहीं करना चाहता सच तो यह है कि बात में सिर्फ मजबूरी में करता हूं बात करने में मुझे बहुत रस नहीं है बात सिर्फ इसलिए करता हूं कि कुछ और करने को भी आपको राजी कर सको हो सकता है बात से आप राजी हो जाए कुछ और किया जा सके जिसका बात से कोई संबंध नहीं तो सांझ बात करूंगा और जिनको लगे कि हाँ कहीं और यात्रा करनी है उनके लिए सुबह बात नहीं सुबह ध्यान का प्रयोग करेंगे और उस द्वार में प्रवेश की कोशिश करेंगे जहां से उस प्रभु का पता चलता है जो कि जीवन है उसका पता चल सकता है कठिन नहीं क्योंकि वो बहुत निकट है कठिन नहीं क्योंकि वो दूर नहीं और कठिन नहीं क्योंकि हमने उसे सच में खोया नहीं और कठिन नहीं क्योंकि हम चाहे उसे कितने ही भूल गए हों वो हमें किसी भी हालत में और कभी भी नहीं भूल पाता है बच्चे बड़े हो जाते हैं और मां को भूल जाते हैं स्वाभाविक है भूल जाए जिंदगी बच्चे मां को याद रखें या जिंदगी में निकलें और कुछ और खोजें बच्चे मां को भूल जाते स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे भागेंगे जिंदगी की तरफ वो मां को भूल जाएंगे लेकिन माँ बच्चे कितना ही भूल जाए वो नहीं भूल पाती मैं एक छोटे से स्टेशन पर रुका हुआ था गाड़ी चुक गया और एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठा हुआ था पांच के गांव से एक बूढ़ी औरत को कुछ लोग लाए स्टेशन पर उसके सिर में पट्टियां बनी थी पर किसी ने चोट की थी संभव कुल्हाड़ी से पर चोट ना कुछ औरतें रो रही थी अभी औरत जिंदा थी कुछ उसके रिश्तेदार साथी वो सब थे सब उदास थे। मैंने उनसे पूछा की क्या हुआ तो वो औरत तो स्टेचर में पड़ी थी अर्ध आधी बेहोश थी कुछ कभी होश आता था कभी बेहोश थी उसे किसी बड़े नगर ले जाते थे वो आदि में बिठा के किसी बड़े अस्पताल पास की दूसरी और कहा तो कि मत पूछिए एक ही बेटा है इसका और ऐसे बेटे तो पैदा होते से मर जाए तो अच्छा क्योंकि उस बेटे ने इसकोड़ियां मार दी लेकिन वो औरत एकदम से चौंक गई जिससे उन पास की स्त्रियों ने कहा वो मरती हुई औरत जो शायद जिंदा नहीं रहेगी घड़ी दो घड़ी बाद मर जाएगी उसका बहुत खून बह गया और गाड़ी देर है और पता नहीं वो बड़े अस्पताल तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो मरती हुई उसने खोली उसने कहा कि ऐसा मत कहो आज मेरा बेटा है तो उसने मारा अगर न होता तो मारने के लिए भी तरस जाते कि कोई मारे मेरा बेटा है तो उसने मारा लेकिन ये मत कहो कि ऐसा बेटा पैदा होते समझ अगर मेरा बेटा ना होता तो कोई मारे इसके लिए भी तरस जाते मरती मां उसके बेटे ने उसको कुल्हाड़ी मार दी है मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो नहीं भूल पाती वो नहीं भूल पाती ईश्वर मैं कह रहा हूं उस चेतना के सागर को जहां से हम आते हैं और जहां हम चले जाते जब मां नहीं भूल पाती जिससे हमारा केवल शरीर आता है सिर्फ शरीर ध्यान रहे ज्यादा बहुत कुछ नहीं आता मां से और शरीर भी बड़ी छोटी व्यवस्था में आता है वो मां नहीं भूल पाती है तो उससे शरीर आया हमारा लेकिन जिससे हमारा सब कुछ आया है सारा व्यक्तित्व उसके भूलने का सवाल नहीं लेकिन ध्यान रहे इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैठ के आपकी याद कर रहा है क्योंकि याद हम तभी करते हैं जब हम भूल भी जाते हैं जिसे हम भूलते नहीं उसकी याद का सवाल ही नहीं उठता आप याद में हैं ही और जिस दिन कोई व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंचता उस दिन हैरान हो जाता है कि कितनी उसने याद की कितनी प्रतीक्षा की वो द्वारपुरी बैठा था कितने बार उसने द्वार खटखटाए कितनी बार पुकारा की खोलो खोलो हम व्यस्त थे अपने गाँवों में ये भी हो सकता है हम पूजा में व्यस्त रहेगा तुम अपनी घंटी हिला रहे हो कि अपने भगवान के सामने आरती चला रहे हैं और हमने सोचा ये कौन बाधा दे रहा है दरवाजे पर हवाएं दरवाजे पर धक्का दे रही और हवाएं उसके हाथ हम अपने बनाए भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं वो जो द्वार पर दस्तक दे रहा है जीवन की थकता नहीं दिए जाता दस्तक उसे हम कैसे याद कर सकते सुबह ध्यान में हम उसकी स्मृति में ही प्रवेश करने का प्रयोग करने को इसलिए सुबह जो लोग आए वे वही लोग आए जो सुनने में नहीं जाने में होने में पहुंचने में खोजने में कुछ करने में उत्सुक हैं एक घंटा सुबह हम गहरे से गहरे ध्यान का प्रयोग करने को है रोज सांझ उस संबंध में कुछ कहूंगा उस कहने का केवल एक ही मतलब है कि सुबह आप आ सके जो भी आपके प्रश्न होंगे वो लिख दे देंगे उनकी रोजान की चर्चाओं में मैं बात कर लूंगा लेकिन ध्यान रहे जो मैं कह रहा हूं उस संबंध में ही प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा है और सुबह जो लोग ध्यान करेंगे ध्यान के संबंध में भी जो पूछना हो वो भी लिख के दे देंगे उनकी भी रात हम बात कर लेंगे इधर मेरा इरादा बात करने का नहीं है कभी भी नहीं था बात सिर्फ मजबूरी है कोई उपाय नहीं कि आपको वहां ले जाया जाए जहां बहुत फूल खेले कोई उपाय नहीं कि आपको वहां ले जाया जाए जहां उसका मंदिर है शायद आप सुन लें पुकार और उस तरफ चल पाए तो कल सुबह साढ़े आठ बजे जो लोग उसके मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं वे सुबह आ जाएं आने के लिए दो तीन बातें ख्याल में रखें बिना स्नान किए कोई भी ना आए कपड़े ताजे पहन के आए और घर से ही चुप चले रास्ते पे बातचीत करते मत और यहां तो आके बिल्कुल ही चुप बैठे यहां कोई बातचीत नहीं करेगा जो भी आए चुपचाप बैठता चला जाए चुपचाप पहले से ही आंख बंद करके बैठ जाए कुछ भी ना करें मैं जब आऊंगा ठीक साढ़े आठ बजे और ठीक साढ़े आठ के पहले ही आ जाएं बाद में कोई ना आए क्योंकि जब प्रयोग शुरू हो जाएगा फिर आपकी समझ में आना मुश्किल हो जाएगा कि क्या हो रहा है ठीक साढ़े के पहले आ जाए स्नान करके और घर से चुप चले आंख आंख भी नीचे नीचे रखे रखे हुए आएं। से भी बहुत देखे मत चारों तरफ रखे आएं। बात बंद करके चुपचाप मौन से यहाँ आके बैठ जाएं ठीक साढ़े आठ बजे सुबह प्रयोग हो जाएगा और साढ़े नौ तक चलेगा मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अंग्रीक हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करे